पातंजल योग प्रदीप साधनपाद सूत्र बीस संगते दृष्टा का स्वरूप दिखाते हैं दृष्टा दृषिमात्र शुद्धोपी प्रत्ययनुपस् शब्दार्थ दृष्टा दृष्टा दृश्यमात्र देखने की शक्ति मात्र है शुद्ध अपि निर्मल अर्थात निर्विकार होने पर भी प्रत्यय अनुपस्या चित्त की वृत्तियों के अनुसार देखने वाला है अन्वार्थ दृष्टा जो देखने की शक्ति मात्र है निर्विकार होता हुआ भी चित्त की वृत्तियों के अनुसार देखने वाला है व्याख्या दृष्टि मात्र, इस शब्द से यह अभिप्राय है कि देखने वाली शक्ति विशेषण रहित केवल ज्ञान मात्र है अर्थात यह देखना या वह देखना उसका धर्म नहीं है बल्कि यह देखने की शक्ति मात्र धर्मी है उसमें कोई परिणाम नहीं होता यथा यथा दीप प्रकाशात्मा स्वल्पोवा यदि वा महान ज्ञानात्म तथा विद्या आत्मा अर्थ जैसे दीपक चाहे छोटा हो चाहे बड़ा प्रकाश रूप ही होता है वैसे ही सब प्राणियों के अंदर आत्मा को भी ज्ञान रूप जानो ज्ञानम नए आत्मनो धर्मो न गुणो वा कथंशन ज्ञानस्वरूप एव आत्मा सर्वगत शिव अर्थ ज्ञान न तो आत्मा का धर्म है और न किसी भांति गुण ही है आत्मा तो नित्य विभू और शिव कल्याणकारी ज्ञान स्वरूप ही है प्रत्यनुपश्य चित्त की वृत्तियों के अनुसार देखने वाला चित्त वृत्ति गुणमयी होने से परिणामनी है विषय में उपराग होने से वह विषय उसको ज्ञात होता है पर पुरुष तो चित्त का सदैव साक्षी बना रहता है वह चित्त पुरुष के ज्ञान रूपी प्रकाश से प्रतिबिंबित होकर चेतन जैसा भाजता है इस कारण वह चित्त जिन जिन वृत्तियों के तदाकार होता है वह पुरुष से छिपी नहीं रहती पुरुष में चित्त जैसा कोई परिणाम नहीं होता द्रव्य स्वरूप से शुद्ध परिणाम आदि से रहित सर्वदा एक रस रहता हुआ भी चित्त की वृत्तियों का ज्ञान रखने वाला है क्योंकि चित्त में उसके ही ज्ञान का प्रकाश है अर्थात वह उसी के ज्ञान से प्रतिबिंबित है चित्त सुख मोहादि वृत्तियों के रूप में परिणत होता रहता है यह परिणाम आत्मा में नहीं होता है क्योंकि वह अपरिणामी ज्ञान स्वरूप है चित्त का साक्षी होने के कारण उसमें ये वृत्तियाँ अज्ञान से अपनी प्रतीत होती है नोट यह बात अच्छी प्रकार जान लेनी चाहिए कि आत्मा का वास्तविक दर्शन विवेक द्वारा चित्त को अपने से भिन्न देखना और असंप्रज्ञा समाधि द्वारा स्वरूप स्थिति प्राप्त करना है इसके अतिरिक्त चित्त की अन्य वृत्तियों को आसक्ति के साथ देखना अदर्शन है क्योंकि यह अविद्या से होता है और इससे यथार्थ ज्ञान प्राप्त नहीं होता आगे सूत्र तेज की व्याख्या में इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए टिप्पणी इस सूत्र की व्याख्या खोलकर स्पष्ट शब्दों में कर दी गई है फिर भी पाठकों की अधिक जानकारी तथा अपनी व्याख्या की पुष्टि के निमित्त भाष्य तथा भोज वृत्ति का भाष्यार्थ भी नीचे दिया जाता है